युवकों के प्रति भारत का संसार को संदेश स्वामी विवेकानंद एक समय था जब यूनानी सेना के रणप्रयाण के दर्प से संसार कांप उठता था पर आज वह कहाँ है आज तो उसका चिन्ह तक कहीं दिखाई नहीं देता यूनान देश का गौरव आज अस्त हो गया है एक समय था जब प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के ऊपर रोम की के विजय पता का फहराया करती थी रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी कांप उठती थी पर आज उसी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ एक भग्नावशेष का ढूढ़ मात्र है जहां सीजर राज्य करता था वहां आज मकड़ी जाल बुनती है इसी प्रकार कितने ही सम्मान वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे विद्योल्लास और भावोल्लास प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राष्ट्रीय जीवन बिताकर सागर की तरंगों की तरह उठकर फिर मिट गए इसी प्रकार ये सब राष्ट्र मनुष्य समाज पर किसी समय अपना चिन्ह अंकित कर अब मिट गए हैं परंतु हम लोग आज भी जीवित हैं आज यदि मनु इस भारतीय भूमि पर लौट आए तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य न होगा वे ऐसा नहीं समझेंगे कि कहाँ आ पहुँचें वे देखेंगे कि हजारों वर्षों के सुचिंतित तथा परीक्षित परीक्षित वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान है सैकड़ों शताब्दियों के अनुभव और युगों की अभिज्ञता के फलस्वरूप वही सनातन सा आचार विचार यहाँ आज भी मौजूद है और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं जितने भी दुख दुर्विपाक आते हैं और उन पर लगातार आघात करते हैं उनसे केवल यही उद्देश्य सिद्ध होता है कि वे और भी मजबूत और भी स्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं और यह खोजने के लिए कि इन सब का केंद्र कहाँ है किस हृदय से रक्त संचार हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है तुम विश्वास रखो कि वह यही विद्यमान है सारी दुनिया भ्रमण करने के बाद ही मैं यह कह रहा हूँ